भले ही अनुष्का और हर्षित काफी चिंतित और कंफ्यूज हो रहे थे लेकिन इस वक्त उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो विक्रांत से ये पूछ सकें कि वो अभी कहा जा रहा है ये तो क्लियर था कि अगर विक्रांत ने मन बना लिया है तो वो जाएगा ही और इस वक्त विक्रांत का मूड वैसे भी बहुत खराब था ऐसी सिचुएशन में उसके साथ बहस करना इन दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता था तो जैसा विक्रांत ने कहा इन्होंने वैसा ही किया ये दोनों चुपचाप ऑफिस की तरफ बढ़ चले उधर विक्रांत सीधे ही गाड़ी लेकर उस हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा जहां पर इस वक्त जानवी मौजूद थी लेकिन विक्रांत इस वक्त हॉस्पिटल ना तो जानवी से मिलने जा रहा था और ना ही जोधन सिंह से मिलने जा रहा था बल्कि इस वक्त विक्रांत हॉस्पिटल में जोधन की बेटी रूही से मिलने के लिए जा रहा था क्योंकि इस वक्त वो ऐसी थी जो की इस बारे में अच्छे से बता सकती थी कि उसके बाप ने पहले कौन कौन से कांड किए है और वो कहाँ कहाँ रहा है विक्रांत अच्छे से जानता था कि जानवी और उसकी टीम को भले ही इस केस पर एक साथ काम करना है लेकिन फिर भी जानवी विक्रांत को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेगी वो विक्रांत के हाथ में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देने की पूरी कोशिश करेगी लेकिन विक्रांत भी वो शख्स है जो नामुमकिन शब्द में से भी मुमकिन ढूंढ निकाल लेता है वो इतनी जल्दी हार मानने वाले लोगों में से नहीं है इनफैक्ट विक्रांत तो कभी हार मानता ही नहीं है उसने इस सम से निपटने के लिए पहले ही प्लानिंग कर रखी थी इसीलिए विक्रांत ने हर्ष को पहले ही हॉस्पिटल में जानवी से मिलने के लिए भेज दिया था ताकि वो जानवी के साथ थोड़ा टाइम पास करे और इसी बीच मौका पाकर विक्रांत रूही से थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले भले ही तमिल स्टार का केस रूही के बाप जोधन सिंह से रिलेटेड था लेकिन इस केस से जुड़ी अधिक इन्फॉर्मेशन रूही के पास से ही मिल सकती थी जोधन की मानसिक स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है और वो कोई भी बयान देने के लायक भी नहीं है गाड़ी के एक्सिलेटर पर पूरा जोर देते हुए विक्रांत जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचने को बेताब हो रहा था इसके साथ ही इस वक्त की कंडीशन को सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हुआ जा रहा था कहा वो जल्दी से जल्दी देहरादून पहुंचकर सिर काटने वाले केस पर काम करना चाह रहा था और कहा उसके सामने फिर से एक समस्या आकर खड़ी हो गई थी जब से तमिल स्टार वाला मामला न्यूज में आ गया था तब से हायर अप्स में इस बात को लेकर बहुत नाराजगी थी उनकी नाराजगी जायज थी ये तो विक्रांत भी समझ रहा था लेकिन सात दिन के भीतर तमिल स्टार का पता लगाना वाकई में बहुत मुश्किल काम था विक्रांत को खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो कैसे इस केस पर काम करने वाला है और क्या सात दिन के भीतर तमिल स्टार का पता लग पाएगा जिस तमिल स्टार को स्पेशल सीबीआई की टीम पिछले छह सालों से नहीं ढूंढ पाई है क्या उसे सेंट्रल सी की एक चार सदस्यों वाली टीम ढूंढ पाएगी ऊपर से इन चारों सदस्यों के पास ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था ये सब के सब यंग ऑफिसर ही थे विक्रांत जानता था कि ये केस बहुत ही डिफिकल्ट है और तमिल स्टार का पता लगाना लगभग नामुमकिन ही है लेकिन फिर भी वो अपनी जी जान से इस केस पर काम करने पर लगा हुआ था वो दो वजह से इस केस को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था पहला तो ये था कि उसके ऊपर खबर लीक करने का झूठा आरोप लगा हुआ था और वो जल्द से जल्द उस कमीने का पता लगाना चाहता था जिसने ये न्यूज लीक की थी और अपने ऊपर लगे झूठे आरोप को हटाना चाहता था दूसरा कारण यह था कि वो जल्द से जल्द इस मामले को खत्म करके देहरादून वापस लौटना चाहता था अभी भी उसका मेन फोकस तो सिर काटने वाले केस पर ही था अब जब तक विक्रांत तमिल का पता नहीं लगा लेता है तब तक वो किसी दूसरे केस पर काम भी तो नहीं कर सकता था अब तक शाम के लगभग सात बज चुके थे और विक्रांत इस वक्त अपनी टीम के साथ सीक्रेट ऑफिस में बैठा हुआ था तभी वहां पर हर्ष भी पहुंचता है उसके कपड़े फटे हुए नजर आ रहे थे और उसकी नाक से खून भी बहता दिख रहा था वो जैसे विक्रांत के करीब पहुंचात करना शुरू कर दिया हर्ष को इस हालत में देखकर अनुष्का जोर से हंस पड़ी छी छी छी एक लड़की से पिटकर आ गए hey, भगवान तुम्हारा तो पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करना व्यर्थ हो गया लड़की से नहीं एक स्पेशल सीबीआई टीम के ऑफिसर से पिटा हूँ हर्ष ने अपने दर्द को छुपाते हुए थोड़े गर्भ से भरे लहजे में जवाब दिया और दूसरी बात वो अकेले नहीं थी उसके साथ पूरी टीम थी वो साले पता नहीं क्या खाकर आए थे और पता नहीं किससे भिड़कर आए थे कि सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही निकाल दिया बहुत बुरी तरह पीटा सर वो तो अच्छा हुआ वहां पर लोकल पुलिस वाले पहुंच गए वरना ये साले मेरी जान ले लेते और इन्फॉर्मेशन कुछ पता चला विक्रांत ने हर्ष की तरफ देखते हुए कहा क्या बातें कर रहे हैं सर इन्फॉर्मेशन मांगने के बाद जब उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया तो फिर मैं आपके कहने के अनुसार उससे भिट गया और फिर फिर उसने तो मेरा कचूमर निकाल दिया बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं छोड़ा जहां पर उन लोगों ने पीटा न होने कंधे को सहलाते हुए कहा गुड मुझे पता था यही होने वाला विक्रांत ने जवाब दिए क्या क्या मतलब सर आपको पता था फिर भी आपने मुझे पिटने के लिए भेज दिया हर्ष ने कन्फ्यूज होते हुए कहा नहीं मुझे ये पता था की वो तुम्हे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली है तुम पिटकर आओगे ये मुझे पहले ही नहीं पता था विक्रांत ने जवाब दिया मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मेरा गलत इस्तेमाल किया गया है मुझे बली का बकरा बनाया गया है हर्ष ने कहा और फिर उसकी बात सुनकर अनुष्का ठहके लगाकर हंस पड़ी हटो हटो हटो साइड हटो सब लोग मैं गर्मा गर्म चिकन लेकर आया हूँ आ जाओ सब जल्दी खाओ अचानक से वहां पर हर्षित अपने हाथ में एक बाउल लेकर भागता हुआ पहुंचा गर्मा गर्म चिकन की महक जैसे ही विक्रांत के नाक में गई उसने तुरंत ही दो कदम पीछे जाकर कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा आओ तुम भी डिनर कर लो कमरे में से तुरंत ही रूही बाहर निकल कर आ गई उसे यहाँ पर देख हर्ष शॉकड रह गया सर अभी उसका ऑपरेशन हुआ है उसको ऐसे फूड नहीं खाने चाहिए स्पाइसी है ना अनुष्का ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा ओ तो इसके लिए खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर दो नहीं मैं यही खाऊंगी रूही ने लपक कर रोटी उठा लिया और चिकन के बाउल में से इसे डुब खाने लगी ये, ये यहाँ कैसे कैसे पहुंची है? हर्ष ने शॉक डोते हुए सवाल किया अब उसे बताया गया कि जब वो हॉस्पिटल में जाह्नवी के साथ भिड़ रहा था उसी बीच विक्रांत ने हॉस्पिटल पहुंचकर रूही को वहां से उठा लाया दरअसल रूही की कस्टडी इस वक्त सोलन पुलिस के पास ही थी और सोलन पुलिस ब्रांच के किसी ऑफिसर में इतनी हिम्मत नहीं थी को विक्रांत को रूही से मिलने के लिए मना कर सके ऊपर से जब से तमिल स्टार वाला केस ओपन हुआ है तब से तो रूही को इस केस का सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस माना जा रहा था और विक्रांत को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई थी ऐसे में रूही को अपनी कस्टडी में लेना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था वो ऑफिशियली भी रूही की कस्टडी हासिल कर सकता था लेकिन ऐसा करने और जानवी को भी खबर हो जाती और वो विक्रांत के काम मैं ट कर रही थी क्यूँकी उसे पता था की सिर्फ विक्रांत ही ऐसा है जो उसके पिता को सुरक्षित रखने में उसकी मदद कर सकता था मैंने ऑफिसर से बात कर लिया है विक्रांत ने अपने हाथ में ली हुई बियर की बोतल को खोलते हुए कहा उन्होंने मुझे बताया है कि केस के इन्वेस्टिगेशन का ऑफिशियली टाइम कल से स्टार्ट होगा सात दिन कल से काउंट किया जाएगा इसलिए आज की रात जितना आराम करना हो कर लो कल से काम पे लगना है सर सात दिन क्या अगर हमें सत्तर दिन भी दिए जाते तो भी इस केस के लिए कम ही थे अनुष्का ने कहा हम कैसे पता लगाएंगे इस बारे में और अगर कहीं तमिल स्टार किसी दूसरे देश में हो तो, तो फिर क्या करेंगे हम